श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से मथुरानास पर कृपा कांमार पुकुर में श्री रामकृष्ण देव के रूप गुणों के संबंध में जनता में चर्चा श्री रामकृष्ण देव के रूप की चर्चा के प्रसंग में उनके जीवन की और भी एक घटना का हमें स्मरण हो रहा है उस समय प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में तीन चार महीने श्री रामकृष्ण देव अपनी जन्मभूमि कांमारपुकुर में रहा करते थे वहाँ रहते समय बीच बीच में वे अपने भांजे हृदय के घर शिवुड़ गांव को भी जाया करते थे श्री राम कृष्ण देव के ससुराल से होकर शिवुड़ जाने का रास्ता था उस अवसर पर वहाँ के लोग भी सानरोज रोज प्रार्थना कर उन्हें दो चार दिन के लिए वहाँ रोक लिया करते थे श्री रामकृष्ण देव के परम अनुगत भक्त उनके भांजे हृदय उस समय उनके साथ रह सब प्रकार से उनकी सेवा किया करते थे कामार पुकुर में रहते समय श्री राम देव को देखने तथा उनके मुख से चार शब्द सुनने के लिए सुबह से शाम तक गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी रहती थी प्रातःकाल होते ही पड़ोस की महिलाएं घर के काम काजों से निवृत्त हो स्नान कर पानी भरने के लिए घड़ा लेकर चल देती थी और श्री कृष्ण देव के घर के समीपवर्ती हालदार पुकुर तालाब के तट पर खड़े रहकर उनके घर आकर बैठ जाया करती थी एवं श्री रामकृष्ण देव तथा उनके घर की महिलाओं के साथ कुछ देर वार्तालाप करने के पश्चात नहाने जाया करती थी प्रतिदिन ऐसा ही होता रहता था उन दिनों में रात के समय किसी के घर कोई मिठाई बनने पर उसमें से अग्रभाग उठाकर रख दिया जाता था तथा दूसरे दिन प्रातःकाल व मिठाई लाकर कोई श्री रामकृष्ण को देव को दे जाया करती थी उनको सुबह होते ही आते देखकर विनोदप्रिय विनोद प्रिय श्री रामकृष्ण देव कभी कभी प्रयास करते हुए कह देते थे श्री वृंदावन से नाना रूप से श्री कृष्ण के साथ गोपियों का विभिन्न समय में मिलन हुआ करता था जल लाने के समय यमुना पुलीन में गोष्ठ मिलन गौबे चराकर कर श्रीकृष्ण के लौटने समय सायंकाल गोधुली मिलन तदनंतर रात्रि को रास मिलन इस तरह गोपिकाएं उनसे मिला करती थीं अच्छा यह तो बताओ कि क्या यह तुम्हारा स्नान स्नानकालीन मिलन है उनकी इस बात को सुनकर देहस्थी हुई लोट पोट हो जाया करती थी महिलाएं रसोई बनाने के लिए जब अपने घर चली जाती थीं उस समय पड़ोस के पुरुष वर्ग श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हो अपनी इच्छानुसार उनसे वार्तालाप किया करते थे अपराह्ह्ह के समय पुनः महिलाओं का आगमन होता था तथा सायंकाल के बाद रात्रि में पुरुषों में से कोई कोई वहां आया करते थे तथा दूर दूर से जो स्त्री पुरुष आते थे वे प्रायः अपराह में आकर सायंकाल से पूर्व ही लौट जाया करते थे इस तरह सारे दिन उत्सव की सी भीड़ लगी रहती थी श्री रामकृष्ण देव के सौंदर्य से संबंधित एक घटना तथा उनका दीन भाव एक बार कामार पुकुर श्री जयराम बाटी तथा सिवड़ जाने की व्यवस्था हो चुकी थी सर्वदा भाव समाधि में मग्न रहने के कारण श्री कृष्ण देव का शरीर बालक या रमली की तरह कोमल और सुकुमार बन गया था थोड़ी दूर का मार्ग होने पर भी पालकी या गाड़ी की आवश्यकता होती थी इसलिए जयराम बाटी होकर सिवड़ जाने के लिए पालकी की व्यवस्था की गई थी सांस चलने को हृदय भी तैयार हो चुके थे श्री रामकृष्ण देव भोजन के उपरांत पान खाकर लाल रेशमी वस्त्र तथा बांह में स्वर्ण का इष्ट कवच धारण कर पालकी पर सवार होने के लिए चले उन्होंने देखा कि पालकी के समीप लोगों की भीड़ लगी हुई थी है चारों ओर स्त्री पुरुष खड़े हुए हैं यह देखकर विस्मित हो उन्होंने हृदय से पूछा अरे हृदय यहाँ इतनी भीड़ किस लिए हुई है हृदय और किस लिए आप आज वहां जा रहे हैं लोगों को दिखाते हुए कुछ दिन तक इन लोगों को आपके दर्शन नहीं होंगे इसीलिए आपको देखने के लिए इतनी भीड़ हो गई है श्री राम देव मुझे तो ये सब लोग रोज़ ही देखते हैं फिर आज ही ऐसी नवीनता कौन सी है हृदय आपने आज लाल रेशमी वस्त्र पहना है पान खाने से आपके दोनों ओंठों पर जब लाली छा जाती है तब आपका रूप बहुत ही सुंदर दिखाई देता है इसी कारण लोग जमा हो गए हैं अपने सुंदर रूप से इन सब लोगों के आकृष्ट होकर आने की बात सुनते ही उनका हृदय एक अपूर्व भाव से पूर्ण हो उठा उन्होंने सोचा हाय हाय इस क्षणभंगुर बाह्य सौंदर्य की ओर ही सबका ध्यान है इसके भीतर जो विराजित है उन्हें कोई नहीं देखता पहले से ही रूप के प्रति उनमें वित्रृष्णा विद्यमान थी इस घटना से वह और भी बढ़ गई उन्होंने कहा यह क्या बात है एक मनुष्य को देखने के लिए कितनी भीड़ है जा मैं कहीं नहीं जाऊँगा जहाँ भी मैं जाऊँगा वहीं तो लोगों की तरह इस तरह की भीड़ होगी यह कहकर श्री रामकृष्ण देव मकान के अंदर अपने कमरे में चले गए एवं वस्त्रादि उतार देने के पश्चात क्षुभित तथा दुखित होकर वे चुपचाप बैठ गए दीन भाव से परिपूर्ण श्री राम कृष्णदेव उस दिन वास्तव में ही जयराम बाटी तथा शिवु नहीं गए हृदय तथा घर के लोगों ने उन्हें बहुत कुछ समझाया परंतु उन लोगों के सब प्रयास व्यर्थ हुए पाठक तुम ही विचार कर देखो कि अपने शरीर के प्रति इस अलौकिक महापुरुष की कितनी तुच्छ तथा हे बुद्धि थी और हम लोगों की स्थिति पर भी थोड़ा ध्यान दो कि हम अपने रूप को लेकर किस प्रकार उन्मत्त बने हुए हैं उसे घसने, रगड़ने दर्पण कंघी, साबुन एसेंस पोमेड आदि के जुटाने में हम किस तरह लगे हुए हैं तथा पाश्चात्यों का अनुकरण करते हुए इस हाड़ मांस के पिंजड़े पर नित्य प्रति को तो अतिशय रूप से बढ़ाते हुए एकदम विनाश की ओर अग्रसर होने के लिए कैसे छटपटा रहे हैं शुद्ध स्वच्छ होकर पवित्र भाव में पूर्ण रहना एवं पूर्वोक्त प्रकार का आचरण करना ये दोनों क्या एक ही बात है अस्तु अब हम जानबाजार के पूर्व वृत्तांत पर पुनः आ जाते हैं